है संस्कार का लक्षण देख रहे थे सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुण व्यापी जातिमान संस्कार इतना लक्षण कहा गया पहले कहेंगे जातिमान संस्कार ऐसा कहने से घट में जाएगा घट में क्या जाती है और क्या जाती रहेगा और और गुण गुणत्व तो, गुणवत्व तो जाति कैसे हो जाएगा तो सबसे मतलब सबसे छोटा जाति कौन रहेगा घटत तो, उससे बड़ा उससे बड़ा और उससे बड़ा है सत्ता सत्ता जाति रहेगा द्रव्य कर्म तीनों में रहने वाला है रहेगा तो जातिमान संस्कार इतना कहने से घट में अति हुआ इसलिए अभी विशेषणों जोड़ दिए गुणत्व व्याप्य जातिमान सत्ता जाति है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाला ये परम ये सामान्यम द्विविधम परम अपरम परम सामान्य सत्ता पर सामान्य है और अपर सामान्य द्रव्यत्व आदि कहा पर सामान्य अर्थात श्रेष्ठ सबसे बड़ा है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगा सत्ता एक मतलब ये है वेदांतियों का सत्ता अलग चीज है इनका सत्ता द्रव्य गुण कर्म में रहने वाला जाति में जाति जाति में नहीं रहेगा इसलिए द्रव्य गुण कर्म तीनों में ही सत्ता रहेगा आगे सामान्य विशेष स्वयं तो उसमें सत्ता नहीं रहेगा द्रव्य द्रव्य है नहीं है उसमें सता नहीं रहेगा द्रव्य में रहेगा गुण में रहेगा क्रिया में रहेगा कर्म में रहेगा किंतु कर्म में कर्मत्व तो, गुण में गुणत्व तो, द्रव्य में द्रव्यत्व तो, ये सब तो सामान्य हो गए उसमें फिर और सामान्य नहीं रहेगा अच्छा अभी गुणत्व व्याप्य जाति कह दिए गुणत्व व्याप्य जाति कौन होगा दृष्टांत रूपत्व रूपत्व गुणत्व का व्याप्य कैसे हुआ कैसा कहेंगे यत्र यत्र रूपत्वम गुणत्व कहां दिखाएंगे घट में जहां जहां रूपत्व वहां हुआ गुणत्व दिखा देंगे घट में घट रूप में दिखाएंगे रूपत्व तो घट में रहेगा क्या रूप में रहेगा घट में नहीं रहेगा यही न्याय पढ़ने की आवश्यकता है रूपत्व रूप में रहेगा घट में नहीं घट में रूप रूप में रूपत्व इस अनिकर्ष में इसलिए विचार हो रहा था ना घट में रूप रूप में रूपत्व इसलिए जो जहां रहना है उसमें रहना है अभी गुणत्व का व्याप्य जाति हो गया रूपत्व गुणत्व का व्याप्य जाति संयोगत्व होगा हो जाएगा आप अभी लक्षण कितना कर दिए गुणत्व व्याप्य जाति मान कह दिए गुणत्व व्याप्य जाति मान संयोग होगा हो जाएगा गुणत्व व्याप्य जाति मान संयोग कौन सा जाति संयोग में रहेगा संयोग तो ये गुणत्व का व्याप्य है ना। ना. तो कैसा कहेंगे व्याप्ति गुणत्व कहाँ दिखाएंगे संयोग में दिखाएंगे कभी गुणत्व व्याप्य मान संयोग हो गया उसमें अतिव्याप्ति हुआ इसलिए कहते हैं संयोग आदि वारण आय कितना लक्षण करने से संयोग में गया जातिमान इतना कहने से संयोग में गया उसको वारण करने के लिए अभी कहेंगे कि आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति ये और विशेषण जोड़ेंगे आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति ये जो वृत्ति शब्द है वो द्वंद्वानते सूर्यमाणम आत्म विशेष गुण और उभय अर्थात आत्म विशेष गुण वृत्ति और उभय वृत्ति इस प्रकार की होना चाहिए आत्म विशेष गुण वृत्ति और उभय वृत्ति और गुणत्व तो व्याप्य जातिमान ऐसा होना चाहिए अभी आपका लक्षण ये हो गया आत्म विशेष गुण में रहेगा और दो में रहेगा और गुणत्व व्याप्य जाति होगा ये जाति का लक्षण मतलब जाति का जाति का पहले विशेषण दे दिए कि गुणत्व व्याप्य तो ये गुणत्व व्याप्य किसका विशेषण हुआ जाति का ना जाति मान का जाति का पहले हम कहते थे कि जाति मान कह दिए आगे जाति के लिए विशेषण दे दिए क्योंकि जो गुणत्व व्यापी जाति है जाति मान नहीं गुणत्व व्यापी जाति संयोगत्व रूपत्व तो ये सब जाति हो गए जाति का विशेषण हो गया गुणत्व व्यापी तो गुणत्व व्यापी जाति इतना हुआ था आगे दूसरा विशेषण देते हैं आत्म विशेष गुण वृत्ति और उभय वृत्ति ये विशेषण दे रहे हैं आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति कह दिया तो ये जो वृत्ति है द्वन द्वान्त है सूर्यमाणम पदम इसलिए प्रत्येक अभी संबंध थे प्रत्येक हो गया आत्म विशेष गुण में रह वृत्ति और उभय वृत्ति ये भी जाति का विशेषण अर्थात अभी जाति में आपका तीन अंश आ गया एक आत्म विशेष गुण में रहना चाहिए वो जाति और उभय में रहना चाहिए दो में रहना चाहिए वो जाति और गुणत्व का व्याप्य होना चाहिए वो जाति इतना हो गया दो में रहना चाहिए तो ये जो आप जाति कहते हैं ये जाति दो में रहना चाहिए क्या दो हाँ दो कोई मतलब यहाँ आगे कहेंगे दिखा रहे हैं इतना आप लक्षण कहते हैं सने से ज्ञान में चला गया क्योंकि ज्ञान ऐसा जाति मान है ज्ञान में क्या जाति रहेगा ज्ञान में जाति क्या रहेगा ज्ञानत्व अभी देखिए ज्ञान तो पहले ये गुणत्व व्याप्य तो जाती है हो गया और ये जो ज्ञानत्व तो है विशेष गुण वृत्ति विशेष गुण कौन है ज्ञान उसमें रहेगा और ये जो ज्ञानत्व तो है वो अनुभव में रहेगा ना स्मृति में रहेगा वही वृत्ति हो गया तभी ज्ञानादि वारणाय ज्ञानादि वारणाय ज्ञाना ज्ञान आदाय ज्ञानादि वारणाय ज्ञान जाति को ले लिया और वो ज्ञान तो श्रुति अनुभव अनुभवी हो गया होने तो से अभिलक्षण चला गया ये ज्ञान में चला गया क्यों जाति मान ज्ञान तो जाति मान हो गया ज्ञान लक्षण करे थे संस्कार में अभिलक्षण कितना कहे थे जाति मान इतना कहे थे अभी जाति हो गया विशेष्य उसका प्रथम विशेषण क्या दिए थे गुणत्व व्याप्य अभी गुणत्व व्याप्य जाति अभी हम जा किस दिखा रहे हैं यहाँ अभी जहाँ ना ना अभी जो दिखा रहे हैं अतिव्याप्ती ज्ञानों में चला गया कहते हैं ना तो गुणत्व व्याप्य जाति कौन है ज्ञानत्व ज्ञान में अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं तो गुणत्व व्याप्य जाति हो गया ज्ञानत्व नहीं नहीं ज्ञान और अभी हमारा लक्षण पहुंच गया आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व तो व्याप्य जाति मान इतना कह दिए ये जाति मान इतना कहने से ज्ञान में लक्षण चला गया, कहने से गया। पूरा इतना कहने से आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्यापय जाति मान इतना लक्षण कहने से ज्ञान में गया तो देखिए ज्ञान में कैसा गया ये पहले देखना है पद तो कह दिया कि ज्ञान में चला गया कैसे गया हमारा लक्षण है जाति मान तो देखना पड़ेगा ये ज्ञान में कैसा जा रहा है तो जाति मान कहने से कौन सा जाति ज्ञान में है ज्ञानोत्व तो, अर्थात ज्ञानोत्व जाति मान ये गया अभी आगे आप दूसरा विशेषण दिए थे गुणत्व व्याप्य जाति तो ये जो ज्ञानत्व तो जाति ये गुणत्व व्याप्य है तो ये भी अर्थात गुणत्व व्यापी जाति मान कहने से ये भी में गया आगे आप दिए अभी कि अभी विशेष गुण वृत्ति होना चाहिए वो जाति ये जो ज्ञानत्व तो जाति है विशेष गुण वृत्ति हुआ तो भी ज्ञानत्व को लेकर के ले जाति मान ज्ञान हो गया और अभी उभय वृत्ति ये जो ज्ञानोत्व तो जाति है वो स्मृति अनुभव उभय वृत्ति हो जाएगा तो होने से ये जाति का जो तीसरा विशेषण हो गया उभय वृत्ति ये भी घट गया तो अभी आत्मविशेष गुणवृत्ति उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य ऐसा जो जाति है वो जाति मान कौन हो गया वो जाति मान ज्ञान हो गया अभी लक्षण उसमें चला गया तभी जाति का तीन विशेषण आ गए क्या क्या विशेषण आत्मविशेष गुण वृत्ति और वो वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति का ये तीन विशेषण हो गया तो होने गुणत्व तो व्याप्य ये सब जाति का तीन विशेषण हो गया तो होने से अभी ये ज्ञान में लक्षण चला गया क्या दोष हुआ अतिव्याप्ति क्या लक्षण है लक्ष्य वृत्व अलक्ष्य वृतित्व अच्छा अभी देखिए अलक्ष्य में तो गया ज्ञान में गया और लक्ष्य हमारा संस्कार है संस्कार में ये जाना चाहिए ये लक्षण पहले देखिए गुणत्व व्यापी जाति संस्कारत्व है ने ने ने। है ने ने। ने ने। अच्छा ये विशेष गुण वृत्ति उसमें भावना है संस्कार में भावना है विशेष गुण है संस्कारत्व आत्म विशेष गुण में रहा रहा और उभय वृत्ति ये जो संस्कारत्व हुआ ये भावना में रहेगा रहेगा वेग में रहेगा उभय वृत्ति हो गया तो संस्कारों में गया लक्षण संस्कारों में गया जा कर ज्ञान में भी गया ज्ञान से अति व्याप्ति हो गया लक्ष्य वृत्तित्व सती और लक्ष्य वृत्तित्व तो तभी तो ज्ञान में ही अतिव्याप्ति हुआ विशेष गुण भावना संस्कार में तीन है वेग भावना स्थिति स्थापक उसमें जो भावना है वो आत्मा में रहने वाला ये आत्मा का विशेष गुण इसलिए आत्मा विशेष गुणवृत्ति भावना को लेकर के दिखा देंगे और उभय वृत्ति दिखाना है तो भावना और वेग इत्यादि को लेकर दिखा दूंगी हाँ अभी ये जो अभी ज्ञान में चला गया ये दो सो हुआ अतिव्याप्ति उसको वारण करने के लिए कहेंगे सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति होना चाहिए आप अभी जो उभय वृत्ति दिखा दिए एक स्मृति में एक अनुभव में दिखा दिए ये दोनों ही विशेष गुण है आत्मा में रहने वाले ये दोनों ही विशेष गुण है किंतु आपको एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण दिखाना पड़ेगा अर्थात एक आत्मा में रहने वाला विशेष गुण और एक आत्मा में नहीं रहने वाला गुण दिखाना चाहिए वो सामान्य आ जाएगा अभी ये जो आप तो दिखाए ये तो किसमें किसमें दिखा दिए स्मृति और अनुभव ये दोनों ही आत्मविशेष गुण हो गए तो ये कोई सामान्य नहीं है तो इसलिए आप कहेंगे कि वो जो जाति है वो सामान्य में भी रहना चाहिए विशेष गुणों में भी रहना चाहिए जो संस्कारत्व तो हुआ ये भावना नामक विशेष गुण में रहता है और जो बैग अथवा स्थिति स्थापक ये सब आत्म विशेष गुण नहीं है वो सामान्य हो गए तो संस्कारत्व तो बैग में भी रहेगा आत्मविशेष गुण ये दे दिया पहले अष्ट आत्मविशेष गुण बुद्धि आदि अष्टो आत्मविशेष गुणा का तो यहाँ संस्कार के अंदर में तीन है उसमें एक ही है विशेष गुण भावना बाकी दो विशेष गुण नहीं है तो वो जो हो गए वो विशेष गुण नहीं है नहीं होने से अभी हम जो ज्ञान में अतिव्याप्ति होता था वो जो दोनों में गया वो दोनों ही आत्मविशेष गुण है स्मृति और अनुभव किंतु अभी हम लक्षण में तो ये जो उभय वृत्ति होगा एक तो आत्मविश्वास गुणों में रहेगा और एक सामान्य गुणों में भी रहना चाहिए सामान्य हो गया वेगा सामान्य अर्थात जो आत्मविश्चुण नहीं है नहीं तो कहीं कर... सामान्य किन्तु कहीं कहीं शब्द व्यवहार करते हैं सामान्य गुण जो नवद्रव्य वृत्ति संख्या परिमाण संयोग विभाग परत्व अपरत्व ये सबको कहीं कहीं कहेंगे वो सामान्य गुण ये संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग ये नवद्रव्य वृति, इनको ही सामान्य कहीं कहीं कहते हैं यहाँ किंतु सामान्य का अर्थ है कि जो आत्मा विशेष गुण नहीं है उनको सामान्य शब्द से कहा गया तो वेग स्थिति स्थापक दोनों सामान्य में आ जाएंगे तो होने से अभी ये जो संस्कार हुआ ये सामान्य में भी रहता है आत्मविशेष गुण में भी रहता है किन्तु ज्ञान आत्मविशेष गुण में रहता है ज्ञान तो जाति ज्ञान तो जाति आत्म विशेष गुण में रहता है सामान्य गुण में रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहने से लक्षण अभी और ज्ञान में नहीं जाएगा अच्छा तो सामान्य गुण विशेष गुण उभ वृति तो सामान्य गुण आत्म विशेष गुण वृति और उभ वृति वृति शब्द दोनों के साथ जाएगा ना संस्कार का करेंगे करें। अभी लक्षण है देखिए इतना हो गया कि सामान्य गुण आत्मविशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्यापी जाति वाला है संस्कार ये लक्षण संस्कार में गया तो संस्कार में जाने से संस्कार में अभी जाति रहेगा संस्कारत्वम तो संस्कारत्व ये तीनों में रहेगा अभी हम लक्षण कर रहे हैं संस्कार का संस्कार का लक्षण करने के लिए ये बना दिए किंतु ये जो सामान्य गुण विशेष गुण अर्थात सामान्य गुण ये तीनों होना चाहिए आत्म विशेष गुण वो तीनों होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है हम तो संस्कारत्व तो जाति को लेकर के संस्कार का लक्षण कर देते हैं तो संस्कारत्व जाति तीनों में रहेगा हो जाएगा सामान्य रूप ऐसी लेना है लेना है दोनों वृत्ति तो तो तो हो जाएगी तो संस्कार में वो रक्षण हाँ जाना चाहिए जाना चाहिए अभी वो तीनों संस्कारत्व जातिमान होंगे हो जाएंगे तो तीनों संस्कारत्व जातिमान होंगे तो हमारा लक्षण है कि संस्कारत्व जाति वाला तीनों होंगे हम कहते हैं कि जातिमान संस्कार तो जातिमान ये तीनों है और वो जाति कौन है अभी कौन सा जाति हम ले रहे हैं संस्कारत्व जाति संस्कार जातिमान संस्कार है ये सामान्य लक्षण है न न ये, ये, ये ही संस्कार का लक्षण है और संस्कार का लक्षण हम कैसे कर रहे कि ऐसे जाति वाला जो होगा उसको संस्कार कहेंगे ऐसे जाति वाला, वाला को हम संस्कार कहेंगे अच्छा हाँ ऐसे जाति वाला वेग भी है स्थिति स्थापक भी है ऐसे जाति वाला वेग भी है बैग में बेगत्व तो रहेगा बेगत्व तो किंतु ऐसे जाति वाला नहीं होगा किंतु बैग में संस्कार तो रहेगा वो ऐसे जाति वाला होगा ये जो लक्षण बना रहे हैं? रहे हैं ना ना आप हमारा पहले उसमें, बैग में बेगत्व तो रहेगा रहेगा बेगत्व तो में ये जाति का जो लक्षण हम दे रहे हैं सामान्य गुणों विशेष गुणो उभय वृत्ति गुणत्व व्यापी जाति बेगतो होगा क्या बेगतो सामान्य तो हुआ किंतु विशेष गुण नहीं होगा इसलिए सामान्य गुणों विशेष गुणों उभय वृत्ति गुणत्व व्यापी जाति कहने से बेगतो जाति नहीं ले सकते हैं संस्कारत्व जाति ले सकते हैं ऐसे संस्कारत्व जाति मान वेग होगा न वेग में संस्कार नहीं रहेगा हम अभी कहते हैं कि जो बैग है वो संस्कारत्व तो जाति वाला है संस्कार जाति नहीं है जैसे कि क्योंकि संस्कारत्व में आत्मविशेष गुणवृत्ति नहीं है वेग तो नहीं है हम कह रहे हैं कि अच्छा जैसे आपका मतलब बात कह रहे हैं कि आप घटक घटत्व ग्रहण करना चाहते हैं हम कहते हैं कि घटक को पृथ्वीत्व ग्रहण कर सकते नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं हम कहेंगे पृथ्वीत्व तो जाति मान अयम घट ठीक है आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं घटत्व मान घट ऐसा नहीं है यहाँ लक्षण ये जाति शब्द से वेगत्व जाति को नहीं कह रहा है जब, जब सामान्य रूप से देखते हैं तो आप मतलब आपका दृष्टि अलग दिशा में जा रहा है हम कहते हैं कि जो वेग है संस्कारत्व जातिमान है लक्षण हम संस्कारत्व जातिमान वेग कह रहे हैं हम वेगत्व जातिमान वेग नहीं कह रहे हैं संस्कारत्व जातिमान और संस्कार तो जाति के लिए ये लक्षण घटेगा नहीं घटेगा घटेगा हम वो कह रहे हैं अब जाति शब्द से वेगत्व को तो ले रहे हैं जाति शब्द से संस्कार घटेगा संस्कारत्व तो मान बेग कहेंगे संस्कार नहीं छोड़ दीजिए अब संस्कार को तीन ले लिए ना हम कहेंगे संस्कार तो जातिमान मान संस्कार भावना संस्कारत्व जाति मान स्थिति स्थापक है ठीक है है? वही लक्षण है यहाँ जाति शब्द से संस्कारत्व लीजिए जाति शब्द से भय को मत लीजिए संस्कार कैसा संस्कारत्व जाति हाँ कह रहे संस्कार संस्कारत्व जाति आत्मविशेष गुणवृत्ति है संस्कार जितना प्रश्न आत्मविशेष गुणवृत्ति है संस्कारत्व जाति सामान्य गुणवृत्ति है संस्कारत्व जाति गुणत्व तो व्यापी जाति है, है तो संस्कारत्व जाति में तीनों घट गया ऐसे संस्कारत्व मान वेग है है नहीं है <दिक> संस्कारत्व मान वेग है, है।, है नहीं है नहीं है पृथ्वी तो जातिमान घट नहीं है ऐसा संस्कार तो जाति ये जाति शब्द से आप संस्कारत्व लेंगे ये लक्षण घटेगा नहीं घटेगा संस्कारत्व तो जाति के लिए तीनों लक्षण घटेगा नहीं घटेगा संस्कारोत्व जातिमान संस्कार शब्द छोड़ दीजिए वो नहीं है अभी आप लोग हटा दिए उसको तीन कर दे है ना फिर संस्कार संस्कार क्यों कहना है संस्कारत्व जातिमान कौन है वेग भावना स्थिति स्थापक तीन है ना अब फिर संस्कार क्यों शब्द ला रहे हैं? वो नहीं है पहले स्पष्ट इतना हुआ छोड़िए आप खाली समय नष्ट कर रहे हैं आप लोगों को स्पष्ट हुआ हाँ हुआ तो फिर छोड़िए तो वो, वो हो रहा है बुद्धि में अभी इसलिए वो तीनों को अब संस्कार शब्द छोड़ दीजिए वो अभी बैग बैग ले रहे इसलिए कहें छोड़ दीजिए संस्कार शब्द छोड़ दीजिए बैग स्थिति स्थापक और भावना तो ले लीजिये तो जाति संस्कार जातिमान बेग होगा और संस्कारो जाति में तीनों लक्षण घटेगा संस्कार लेंगे तो संस्कार तीन वो तो वो तो वो तो बिल्कुल और स्पष्ट तो है ठीक है।, है आगे देखेंगे अभी वेग का लक्षण आगे कह रहे हैं तो इस संस्कार में तीन आ गया था तो अभी संस्कार में तीन पहले था उसमें बेग तो बेग के लिए कह रहे हैं द्वितीय पतन असमवा कारण बेग तो द्वितीय आदि पतन असमवाय कारणम अगर हम द्वितीय आदि पतन नहीं कहेंगे लक्षण कितना होगा असमवाय कारणम बेग जो असमवाय कारण है आगे कहते हैं रूपादि वारणा अगर हम द्वितीय आदि पतन नहीं कहेंगे तो असमवाय कारण इतना ही लक्षण होगा बेग का तो असमवाय कारण कहने से रूप में जाएगा लक्षण जाएगा कौन सा रूप असमवाय कारण हो जाएगा पट रूप का असमवाही कारण हो जाएगा तो इसलिए वारण है अर्थात तंतु वारण है वो असमवाय कारण हो जाते हैं तो इसलिए कहना पड़ेगा द्वितीय आदि पतन ये बेग क्या पदार्थ है कहेंगे वेग पिंड में रहेगा पिंड में रह करके जब पिंड में गुरुत्व भी रहता है गुरुत्व रहने से पिंड को अगर आप कुछ ऊर्द्व स्थानों से अगर उसको छोड़ देंगे तो उसका पतन होगा गुरुत्व रहने से प्रथम क्षण पतन होगा गुरुत्व तो दो पदार्थ दो द्रव्य में रहते हैं किसमें किसमें पृथ्वी जला बाकी में गुरुत्व तो नहीं है तो अभी उसको छोड़ देंगे तो आश्रय रहित तो हो जाएगा तो प्रथम क्षण का जो पतन हुआ वो गुरुत्व तो के चलते हुआ जिसमें गुरुत्व तो नहीं है उसका पतन नहीं होगा आगे जो द्वितीय क्षण उसका पतन होगा ये बेग के कारण होता है अभी वो पिंड में अभी वेग हुआ और वो मतलब वेग रहा और वो पिंड में द्वितीय आदि पतन रूपक क्रिया हो रहा है पिंड में क्रिया है और पिंड में वेग है होने से ये वेग ही ये द्वितीय आदि पतन रूपक क्रिया के प्रति कारण है होने से एक ही पिंड में वेग भी रहा और क्रिया भी रहा तो कार्य सह एक अर्थे विद्यम सत कारण असमय कारण कहा कार्य कौन है आ, बेगो थोड़ी कार्य है द्वितीय आदि पतन कार्य नर्थे कहाँ रहता है ये पतन पिंड में तो पिंड में रहा और एकस्मिन अर्थे विद्यमान सत कारणम तो उसी पिंड में वेग भी विद्यमान है और द्वितीय आदि पतन के प्रति कारण हुआ तो होने से असम कारण हो जाएगा और जो प्रथम पतन हुआ वो पिंड में प्रथम पतन रूप का क्रिया रहा और पिंड में गुरुत्व है तो गुरुत्व रहने से तो एकस्मिन अर्थे कार्य हो गया अभी प्रथम पतन प्रथम क्षण पतन प्रथम क्षण पतन एकस्मिन अर्थ अर्थात पिंडे विद्यमान सत गुरुत्व वो प्रथम पतन के प्रति कारण होने से असमभाविक कारण हुआ कार्य न कार्यन प्रथम पतन उसके साथ एकस्मिन अर्थ पिंडे विद्यमान असत गुरुत्व वो प्रथम पतन के प्रति असमवा कारण और द्वितीय पतन तो उसके प्रति कारण हो गया ये वेग यहाँ द्वितीय पतन से अर्थात धीरे धीरे बढ़ता है उसको लेते हैं यहाँ उस प्रकार की नहीं दे आजकल भाषा में जो एसल कहेंगे उसको लेना तो द्वितीय पतन के प्रति ये वेग हो गया असमवाही कारण तो अभी अगर आप द्वितीय आदि पतन नहीं कहेंगे खाली असमवाही कारण कहेंगे वो में जाएगा तंत्र में जाएगा अन्यत्र बहुत जगह अभी कहते हैं ठीक है आपको द्वितीय आदि पतनों कहना पड़ेगा तो खाली कह दीजिए कि द्वितीय आदि पतनों का कारण बेग इतना कह दीजिए अभी क्या होगा कहते है की कालादि बारणा कितना लक्षण कहने से पतन कारण द्वितीय आदि पतन का कारण काल भी है तो जगताम आश्रय वो मत जनम जनक जनक कालो जगतम आश्रय वो सभी का ये जनक है तो इसलिए कालादिवार तो असमवाय कारण कहना पड़ेगा कालो किसी का असमवा कारण नहीं होगा अच्छा आगे भावनांग लक्ष्य तो कार्य सह अर्थात एक ही स्थान पर कार्य भी रहना चाहिए कारण भी रहना चाहिए आदि पतन द्वितीयदि पतन घटेगा ना केवल कार्य सह वहाँ कारण वहां नहीं घटेगा कारण सह वही होगा जहाँ अवयव का गुण कार्य है अवयवी का गुण कार्य है और अवयव का गुण कारण है जिसे तंतु रूप पट रूप के प्रतीक असमवाई कारण न तो तंतु रूप जहाँ पट रूप के प्रति असमवाई कारण होगा वहाँ कारण सह एक अर्थ ये पड़ेगा द्वितीय पतन के प्रति कारण प्रथम पतन ऐसा ये लोग लिए नहीं है तो आजकल कहते हैं जैसा कारण है अच्छा आगे भावनांग लक्ष्य थी अनुभव इति अनुभव जन्य और स्मृति का स्मृति का जनक अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना कहा गया अच्छा मूल आगे देखेंगे संस्कार स्त्री विध बेगो भावना स्थिति स्थापक से देख लेते वेग पृथ्वी चतुष्ट मनोवृत्ति अनुभव जन्या स्मृति हेतुना आत्म मत्र वृत्ति अन्यथा अन्य पुनस्तवस्थापक स्थितस्थप कटादी पृथिवीवृत्ति वेग पृथिव्यादनो वृत्ति मनसकारानेशे मनोहसी चत हो गया तो, चतुष्टय चतुष्टय पृथिव्यादचतुचतु से पृथ्वी जल तेज वायु चार में और मन वेग है चारों पांचों में रहेगा ये सब परमाणु है इनका जहाँ परमाणु रूप है परिचिन्न परिमाण है उसमें वेग रहेगा तो ये पांच को छोड़ करके और कितने द्रव्य रहेंगे कौन कौन आकाश दीघ काल आत्मा तो वो सब बिबू है बिबू होने से उनमें कोई वेग नहीं है वेग नहीं रहेगा अच्छा ये पृथ्वी आदि चतुष्टय और मना मन अर्थात जो परिच्छिन्न परिमाण वाले हैं उन्हीं में बैग रहेगा मन में रहेगा मन में रहेगा मन का बैग उसमें कोई संशय है <laughs> सर्वज प्रसिद्ध तो तो ना ना परमाणु में भी वेग रहेगा मन परमाणु मन का परिमाण है परमाणु रूप उसमें वेग रहेगा अच्छा मन में किन्तु गुरुत्व तो नहीं है ये गुरुत्व तो नहीं होने पर भी ये वेग होगा है मन में किंतु वेग है और वेग पांच में है कह दिया पृथ्वी जल तेज भाई ऊर्दोगामी होने अथवा तीर्यमन होने पर भी वेग रहेगा अच्छा आगे अनुभव जन्य स्मृति हेतुर भावना भावना का दो अंश हो गया है कि अनुभव जन्य अनुभव से होगा और स्मृति हेतु स्मृति का हेतु अनुभव कहने के से केवल यथार्थ अनुभव होने का कोई जरूरत नहीं यथार्थ भी हो सकता है और यथार्थ भी हो सकता है दोनों प्रकार के और जिस प्रकार की अनुभव हुआ है उसी प्रकार की भावना हो करके आगे उसी प्रकार की स्मृति होगी इसलिए स्मृति का हेतु अनुभव से जन्य और स्मृति का हेतु भावना मात्र आत्मात्र केवल आत्मा मृत इसी को दूसरे लोग जो संस्कार बोलकर के कहते हैं वेदांत इत्यादि जो संस्कार भावना इत्यादि कह देते हैं भावनाख्य संस्कार ना ये तो भावनाख्य संस्कार ये न एक लोग कहेंगे अच्छा। बाकी लोग तो भावना संस्कार एक ही क्योंकि इनका संस्कार तीन है ना अच्छा, बाकी ना, लोग का संस्कार अतिन नहीं एक ही है अच्छा आगे अन्यथा कृतस्य पुन तद अवस्था अपादक अन्यथा कृत अन्य प्रकार कर दिए स्वाभाविक अवस्था से हटा दिए पुनः तदवस्था अपादक जो गुण उसमें है जिसके चलते फिर वो पूर्व अवस्था को प्राप्त कर जाता है वो स्थिति स्थापक तो ये आजकल जो ये रबड़ में दिखता है कहते हैं स्थिति स्थापक अर्थात स्थित है स्थापक स्थापक अर्थात जो स्थापना करवाने वाला स्थिति अर्थात पूर्व स्थिति पूर्व स्थिति को जो पुनः प्राप्त करवा देगा ये हो गया स्थिति स्थापक कटादि पृथ्वी वृत्ति ये सभी पृथ्वी में मैंने नहीं कटादि पृथ्वी चटई इत्यादि अच्छा केवल पृथ्वी में कटादि पृथ्वी अर्थात ये जो मिलता है चटई सपो बोलकर के कहते हैं कि घास में होता है जो और जो पुराना हो जाएगा उसमें और यो नहीं रहेगा जब एकदम नया रहता है और थोड़ा थोड़ा मोटा रहेगा और आप लोग देखे नहीं होंगे जो ये जो खजूर का पत्ता में बनता है वो तो एकदम तुरंत हो जाएगा सांप जैसा हो जाएगा चटाई बनता है खजूर का पत्ता में वो एकदम मुड़ जाएगा सब विशेष प्रकार के पृथ्वी होते हैं सभी में नहीं होगा और ये जो प्लास्टिक का आसन होता है कभी कभी जो लंबा पट्टी होता है ना प्लास्टिक का पहले यहाँ एक था वो इधर से डालते डाल जाएगा वो पीछे पीछे उसका मोड़ते आता रहेगा विशेष पृथ्वी में ही होता है सभी पृथ्वी में नहीं रहेगा अच्छा कैसे बबल फुगा हो गया पदार्थ अच्छा हाँ हाँ ना वास्तविक वहाँ क्या ना वो जो सफ सल्यूशन होता है ना वो उसका वो धर्म है वो वास्तविक वहाँ स्थिति स्थापक नहीं है वो सरफेस टेंशन एक अलग चीज कहते हैं उसके चलते वो है और हमको लगता है जैसा रबर जैसा होता है किन्तु तो वहाँ रबर वाला कार्य नहीं है अर्थात तो वो टूटता नहीं वो पुनः अवस्था को प्राप्त कराने का उसका वो टूटता नहीं वो कार्य है हम उस दृष्टि से भी मान सकते हैं उसको अगर थोड़ा ऐसा करेंगे ना वो टूटेगा तो नहीं है बैलून जैसा होगा वही आप कह रहे हैं ना वायु में नहीं है वो वो नो तो तो उसके चलते नहीं होता है वो जो जो साबुन का जो फेन हुआ सबसे लूशन उसका वो धर्म है वो वायु का धर्म नहीं है साबुन का फेन का धर्म और खाली पानी में वो नहीं होगा इसलिए वो साबुन वाला चीज के चलते ही वो होता है वास्तविक वो क्या है ना वो स्थितिस्थापकों के चलते नहीं है उसका धर्म है कि वो इसी प्रकार के ऐसे होकर के रहना जैसे कहा जाएगा ना अब पानी को कहीं रखेंगे एकदम पतला ग्लास में वो पानी ऐसे होकर के रहेगा अगर आप एक पतला ग्लास में मरकुरी को रखेंगे कैसा होगा वो ऐसा होगा कहते ना अगर आप कुछ पाइप में बतला पाइप में अगर पानी को रखेंगे पानी का कैसे उसका आकार होगा ऐसे रहेगा पाइप को दोनों साइड सर्ट करके ऊपर उठ जाएगा किन्तु अगर मरकुरी का रखेंगे मरकुरी पाइप के पास दब जाएगा मरकुरी ऐसे रहेगा तो वो उसको कहते हैं सरफेस टेंशन उसी के चलते ये चीज भी है वहां स्थिति स्थापक नहीं लेकर के ये लेना है अच्छा भावना में लक्ष्य आत्मादिवार प्रथम दलम ये उसका लक्षण में हो गया अनुभव जन्य स्मृति हेतु अगर प्रथम दल नहीं कहेंगे लक्षण कितना होगा स्मृति हेतु हे स्मृति हेतु आत्मा है स्मृति का कौन सा प्रकार के हेतु आत्मा होगा हेतु कितने प्रकार के हैं और तो साधारण असाधारण निमित्त ऐसे साधारण असाधारण निमित्त ऐसे हेतु को तीन भाग का गया। आ, क्या क्या गो। वह गया ऐसा कहा गया कारणम त्रिविधम आगे संवाय समवाय और निमित्त कारण ये जो अभी आत्मा कारण हो गया ये आप स्मृति हेतु कह दिए स्मृति का हेतु हो गया आत्मा कौन सा प्रकार के हेतु है ये संवाय कारण तो, स्मृति एक ज्ञान है ज्ञान आत्मा में संवाय संबंध से उत्पन्न हो गया कारण तो आत्मा निवारण आये प्रथम दलम तो, अर्थात तो, अगर खाली आप कहेंगे स्मृति हेतु स्मृति का संवाय कारण आत्मा हो गया उसमें लक्षण हो जाएगा और अनुभव ध्वंस वारणा द्वितीय दलम द्वितीय दलो क्या है स्मृति हेतु अगर स्मृति है तो नहीं कहेंगे लक्षण कितना होगा अनुभव जन्य अनुभव ध्वंस है उसमें लक्षण जाएगा अनुभव ध्वंस वारणा द्वितीय दलम कहेंगे आगे स्थिति स्थापकम आह स्थिति स्थापक का लक्षण कहते हैं अन्यथा कृतस्य पुनः तदवस्था आपादक अन्यथा जो कर दिए पुनः अवस्था को जलाएगा इसके लिए अभी लक्षण कहते हैं पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जाति महत्वम स्थिति स्थापक तो अभी हम खाली इतना कहेंगे कि जाति मान स्थिति स्थापक मान स्थिति स्थापक इतना कह देंगे तो स्थिति स्थापक का लक्षण हो जाएगा जाति महत्व तो अभी जातिमान स्थिति स्थापक कहने से कहा जाएगा लक्षण घटपटादी में जाएगा तो और इसलिए कह दिया कि संस्कारत्व व्याप्य जातिमान होना चाहिए संस्कारत्व व्याप्य जाति तद्वान होना चाहिए संस्कारत्व व्याप्य जातिमान संस्कारत्व व्याप्य ये विशेषण हो गया जाति का संस्कार तो जो जाति तदवान तो होना चाहिए तो संस्कारत्व तो व्याप्य जाति वाला ये स्थिति स्थापक होगा होगा तो हम खाली लक्षण इतना कह देने से चलेगा संस्कारत्व तो व्याप्य जाति मान स्थिति स्थापक इतना कहने से कोई दोष होगा बैग में भी जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी मात्र समवेत और अंग से भी जोड़ेंगे तो पृथ्वी मात्र समवेत इसमें एक मात्र पद दे दिए अगर हम मात्र पद नहीं कहेंगे पृथ्वी समवेत और संस्कार तो व्याप्य जातिमान यहां देख लीजिए ये जो पृथ्वी समवेत ये विशेषण जाति का नहीं है संस्कार तो व्याप्य ये किसका विशेषण था जाति का किंतु ये जो पृथ्वी मात्र समवेत तो ये संस्कार तो जाति का विशेषण नहीं है क्योंकि अगर जाति का विशेषण लेंगे पृथ्वी मात्र समवेत तो कौन सा जाति होगा केवल पृथ्वी में जो जाति रहेगा कौन सा जाति पृथ्वी तो तद्वान स्थिति स्थापक नहीं हो जाएगा और घटपट भी हो जाएंगे तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि पृथ्वी समवेत तो जो है वो जाती मान का विशेषण है पृथ्वी समवेत और संस्कारत्व व्याप्य मान ऐसा कहेंगे संस्कार व्याप्य मान कहने से वेग में चला गया था अभी तो पृथ्वी समवेत तो कहेंगे तो वेग में जाएगा वेग और पृथ्वी में नहीं रहता है रहता है अरे पृथ्वी समवे तो कहेंगे तो बैग में नहीं जाएगा जाएगा तो पृथ्वी समवेत और संस्कार तो व्यापी जातिमान संस्कार तो व्यापी जातिमान वेग है है? पृथ्वी समवेत वेग है लक्षण जाएगा वेग में जाएगा इसलिए मात्र पद कहा पृथ्वी मात्र समवेत वेग है क्या नहीं नहीं है तो वेग कट जाएगा अगर मात्र पद नहीं कहेंगे तो वेग में चला जाएगा पृथ्वी मात्र समवेत और संस्कारत्व व्याप्य जाति मान ये दो अंश हुआ तो अभी संस्कारत्व व्याप्य ये किसका विशेषण हुआ जाति का और पृथ्वी मात्र समवेत ये किसका विशेषण हुआ जाति मान तो e a, tomorrow, Samlveta, Aay, भी भी का विशेषण हुआ तो संस्कार तो व्याप ऐ पृथ्वी मात्र समवेत ये जाति मान का विशेषण हुआ संस्कार तो व्याप्य तो जाति का विशेषण है तो संस्कार संस्कारत्व व्यापी जाति मान जो होगा वही पृथ्वी मात्र समवेत होगा पृथ्वी मात्र समवेत यहाँ जाति का विशेषण नहीं है पृथ्वी मात्र समवेत हो और संस्कारत्व व्याप्य जाति वाला हो ऐसा स्थिति स्थापक होगा प्रति मात्र में रहेगा बेग तो बाकी में रह जाएगा मात्र कहने से वेग नहीं जाएगा अच्छा, ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर्यंग केशव वाधरायण सूत्र भाष्य